Social talk is the most important number eighty four. समी तत्ता हिपापान समणचती जीवन बंधी बंधाई पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी जैसा नहीं जीवन है सरिताओं जैसा मुक्त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 जहाँ मैं और चेहरे न बनाऊंगा जहाँ मैं जैसा हूं वैसा ही हथक सक्षाए लेकिन झूठ बोलने में अति कुशल होते हुए भी भगवान के समक्ष झूठ न बोल सके बोले हां बनते भगवान ने कहा विजय मूल्यवान नहीं है हथक फिर सत्य को छोड़कर जो विजय मिले वह तो हार से भी बदतर है सत्य ही एकमात्र मूल्य है और जहां सत्य है वहीं असली विजय है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 नरक भी जाना पड़ेगा वैसे ही चिंताएं बहुत थी उनके कारण शराब पीता था गुरु ने एक चिंता और जोड़ दी कि हम नर्क जाना पड़ेगा ऐसे ही चिंताएं कम न थी चिंता और बढ़ गई बेचैनी और बढ़ गई सदगुरु स्वीकार करेगा कि तुम जैसे हो ऐसे ही हो सकते थे अब तक इसमें कुछ बड़े परेशान होने की बात नहीं इसका यह मतलब नहीं कि वह यह कहता है कि तुम सदा ऐसे ही रहो वो मार खोजता है